नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो 90.4 नाइनटी आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि आज हम लोग मुंबई आए हैं और मुंबई में भी खास एक ऐसे शूटिंग पर पहुंचे हुए हैं शूटिंग सेट पे जहां पर जी, जी छत पर है इस सीरियल को आपने देखा भी होगा और देख भी रहे होंगे और उसमें अलग अलग किरदार को जो आप पहचानते हैं उनके चेहरे को भी देख पाएंगे तो फिरोज भाई के साथ मेरी मुलाकात हो रही है फिरोज भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मोदन नाइन्टी पॉइंट पर बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप लोगों से वार्तालाप करने का मुझे मौका मिल रहा है और मेरे अंदर एक किरदार नहीं है भाई साहब कई किरदार हैं इसमें भी मैं कई किरदार कर रहा हूँ तो जिसमें जो किरदार कर रहा हूँ देखिए भाई साहब मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बहुत ही फर्स्ट क्लास तरीके से आपने हमारा इंटरव्यू लिया है और हमें इंटरव्यू का बहुत शौक है यहाँ और ये आपका रेडियो मधुबन जो है बड़ा अच्छा लगा हमें सुन के बड़ा अच्छा बड़ा नाम है भाई इसका 90.4 पर आपका मज़, अरे साहब बड़ा मज़ेदार है भाई मामला है आपका तो चलाते रहो और इसी के साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई इसी तरह से काम आपका होता रहे जिंदगी में आप आगे बढ़ते रहें और मधुबन रेडियो जो है इसी तरह से आगे बढ़ता रहे और बढ़ेगा देखना हम आपसे कर रहे हैं बढ़ेगा ज़रूर बढ़ेगा लेकिन आपकी मुस्कुराहट बहुत अच्छी भाई साहब है और मैं चाहूँगा कि ये जो सीरियल चल रहा है इसमें किस तरह का स्टोरी है क्या है थोड़ा सा देखिए भाई स्टोरी तो भाई फिल्म में क्या बताएं सीरियल के अंदर हमारी ऐसी हमारा लुच्चे टाइप के आदमी बने चोर चक्के होते ना किसी को भी छेड़ दिया किसी का माल अंदर कर लिया इधर का उधर दे दिया उधर का इधर लेके उधर दे दिया कुछ इस तरह का करेक्टर है हमारा बड़ा ख़तरनाक आदमी बने दो हाफ मर्डर किए हमने इस के अंदर बड़ा बड़ा अच्छा आदमी है हमारे पैर पकड़ ले जो समझ लें मेरे एक बार रेडियो में बुलाए हमें मधुबन में नाइनटी फाइव फोर पे यार मेरे मजा कर देंगे तुम्हारा हंस रहे हो यार मेरे चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो आप सुन रहे थे फिरोज भाई को जो अलग अलग किरदार इनके अंदर है अपनी आवाज़ के जरिए दुनिया में अपनी पहचान बना रहे हैं और सभी लोगों का दिल जीत रहे हैं तो आशा करता हूं आप सभी सुनकर देख कर अच्छा फील कर रहे होंगे कि फिरोज भाई किस तरह के कैरेक्टर निभाते हैं और कोई भी एक्टिंग या कोई भी वॉइस उनको बोलिए अमिताभ बच्चन को बुला लीजिए उनकी आवाज़ में तो ज़रूर बुला लेंगे वो ऐसा नहीं है तो बस ऐसे आपको दिल बहला रही थी हंस जा रहे तो देखिए आप जितनी बार उनके साथ आप रूबरू होंगे उतनी नई आवाज़ें आपको मिलती रहेगी तो मैं चाहूँगा कि आज के समय में जैसे कि रेडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे या एक संदेश के रूप में अरे यार मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि दुनिया का अंदर जितने भी लोग हैं अरे वो अच्छे तरीके से चलें बात करें एक दूसरे से एक दूसरे से प्यार करें जैसे मैं अपनी करणच करता हूँ इसी तरीके से आप लोग आपस में प्यार करते रहें मधुबन के साथ जुड़े रहे नाइन्टी क्या है? 90.4 90.4 से जुड़े रहे। अरे और मुझे तो जानते ही आप बस। <laughs> नमस्कार आप सुन रहे मधुबन 90.4 एफएम। आइए आगे बढ़ते हैं एक बार नमस्कार आप सुन रहे नमस्कार आप सुन रहे मधुबन 90.4 एफएम। थोड़ी देर के बाद फिर से मिलते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत गाना सुनते हैं मैं चाहूँगा की फिरोज भाई कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे आप मैं गीत आई सी अगर आपने कहा तो मैं सुना देता हूं मेरे हा हा हा, क्या है? सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन हटो <laughs> तो ऐसे गीत के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मोदी 90.4 पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो yeah. <laughs> To <laughs> go. the <laughs> जी भी मेरा